प्रश्नोत्तर दीपमाला वेदांत जिज्ञासा ब्रह्मसूत्र में प्राणों का लय जीव में बताया गया है परंतु प्राण और मन सहित चिदाभास तथा सा सामान्य चेतन इस समुदाय का नाम ही जीव है फिर प्राणों का जीव में लय कैसे होगा आगे प्राण संपृक्त जीव का लय भूतों में बताया गया है यह कैसे संभव होगा समाधान प्राण धारण करने से ही चेतन की जीव संज्ञा होती है जीव प्राण धारणे प्राण जीव के लिए होते हैं यहाँ कार्य कारण भाव का लय नहीं है जैसे मृत्यु के समय अनुग्राहक देवता का अनुग्रह छूट जाने से कहा जाता है कि इंद्रियाँ मन में लीन हो जाती है उस समय इंद्रिया नष्ट नहीं होती परंतु अनुग्रह के अभाव में कार्य नहीं कर सकती यही उनका मन में लय है मन भी कार्य बंद करने पर प्राण के साथ एक ही भूत हो जाता है प्राण जीव के लिए है इसलिए उसका तादात्म्य जीव के साथ ही होगा सामान्य चेतन में तो कोई समस्या है नहीं पर प्राण और मन को लेकर चिदाभास में समस्या है यही चिदाभास जीव है उसी के लिए प्राण मन इंद्रियां सभी होते हैं जब शरीर छोड़कर जाना है तो ये सब जीव में लीन होकर ही जाएंगे क्योंकि उसी के लिए उनकी सारी प्रवृत्तियां होती है जीव के कर्मों के अनुसार ही इन सब का उत्क्रमण है अतः उत्क्रमण में प्रधानता जीव की है यही इस प्रसंग का तात्पर्य है कार्य कारण भाव का लय यह नहीं कहा गया जैसे आप सोते हैं तो इंद्रिया मन में और मन प्राण में लीन होता है प्राण संपृक्त जीव सूक्ष्म शरीर से युक्त चिदाभास की है सूक्ष्म शरीर शक्ति रूप है बिना स्थूल आधार के बिखर जाएगा इसलिए उत्क्रमण काल में भी इसे कोई आधार चाहिए छांदोग्य उपनिषद की पंचाग्नि विद्या की एक श्रुति के आधार पर मानते हैं कि स्थूल पंचभूतों का जो सूक्ष्म भाव है वह सूक्ष्म भूत है उत्क्रमण काल में सूक्ष्म शरीर भूत सूक्ष्म का आश्रय लेकर ही जाता है यह भूतम सूक्ष्म ही भावी शरीर का उपादान कारण बनता है प्राण संप्रकित जीव भूत सुखों के आश्रित होकर ही शरीरांतर में जाता है यही जीव के भूतों में लय का तात्पर्य है जिज्ञासा आप प्रवचन में कभी कभी कहते हैं कि वेदांत के अनुसार ब्रह्म से अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है यह वेदांत के अनुसार कहने का क्या तात्पर्य है क्या ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ वास्तव में है समाधान ऐसा इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन हैं उन्होंने जगत के विषय में अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग विचार बना रखे हैं न्याय वैशेषिक सांख्य आदि दर्शन वाले लोग तो अपनी बुद्धि के अनुसार शास्त्र का अर्थ करते हैं वे लोग जगत को सत्य मानते हैं परंतु वेदांत के अनुसार कहा जाता है एक मेवा द्वितीय ब्रह्म अर्थात एक ब्रह्म की ही सत्ता है और उसी सत्ता से सभी सत्तावान हैं। ब्रह्म से अलग करके सत्य नहीं है वेद सीधे शब्दों में इसी अर्थ का प्रतिपादन करता है। अन्य दर्शन वाले इसका अर्थ बदलते हैं इसलिए उन्हें अपनी बुद्धि से बहुत खींचाता करनी पड़ती है वेदांत और अन्य दर्शनों में यही अंतर है कि वेदांतित शास्त्र में कई बातों को जो का स्वीकार कर लेता है जबकि अन्य लोग अपनी बुद्धि के अनुसार शास्त्र के अर्थ को लगाते हैं इसीलिए कहना पड़ता है कि वेदांत के अनुसार ब्रह्म से अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है अन्य लोग भेदवादी हैं वे तो अनेक सत्ताएं स्वीकार करते हैं परंतु उनके स्वीकार करने मात्र से अनेक सत्ताएँ हैं ऐसा नहीं होता वेदांत वेद का अंतिम भाग है वह जो कहता है वही वस्तु स्थिति है